शिव पुराण उमा संहिता सनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है जो मिथ्या आगम पाखंडियों के शास्त्र में प्रवृत्त होता है वह द्विजिह नामक नरक में जाता है और जिह्वा के आकार में आधे कोष तक फैले हुए तीक्षण हलो द्वारा वहाँ उसे विशेष पीड़ा दी जाती है जो क्रूर मनुष्य माता पिता और गुरु को डांटता है उसके मुंह में कीड़ों से युक्त विष्ठा फूस कर उसे खूब पीटा जाता है जो मनुष्य शिव मंदिर बगीचे बाउड़ी कूप तड़ाग तथा ब्राह्मण के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देता है और वहाँ स्वेच्छानुसार रमण करते हैं वे नाना प्रकार के भयंकर कोल्हू आदि के द्वारा पेरे और पकाए जाते हैं तथा प्रलय काल पर्यत नरकाग्नियों में पकते रहते हैं पर स्त्रीगामी पुरुष उस उस रूप से ही करते हुए मारे पीटे जाते हैं पुरुष अपने पहले जैसे शरीर को धारण करके लोहे की बनी और खूब तपाई हुई नारी का गाढ़ आलिंगन करके सब ओर से जलते रहते हैं वे उस दुराचारिणी स्त्री का गाढ़ आलिंगन करते और रोते हैं जो सत्पुरुषों की निंदा सुनते हैं उनके कानों में लोहे या तांबे आदि की बनी हुई कीले आग से खूब तपाकर भर दी जाती है इनके सिवा जस्ते शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान करके उनके कान में भरा जाता है फिर बारम्बार गरम दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानों में डाला जाता है फिर उन कानों पर वज्र का सा लेप कर दिया जाता है इस तरह क्रमशः उनके कानों को ऊपरयुक्त वस्तुओं से भर कर, उनको नर्कों में याचनाएँ दी जाती है क्रमशः सभी नर्कों में सब और ये यातनाएँ प्राप्त होती है और सभी नर्कों की यातनाएँ बड़ा कष्ट देने वाली होती है जो माता पिता के प्रति भावे टेढ़ी करते अथवा उनके ओर उदंडतापूर्वक दृष्टि डालते या हाथ उठाते हैं उनके मुखों को अंत तक लोहे के की कीड़ों से पूर्वक भर दिया जाता है जो मनुष्य लुभाकर स्त्रियों की ओर अपलग दृष्टि से देखते हैं उनकी आंखों में तपाकर आग के समान लाल की हुई सुइयाँ भर दी जाती हैं जो देवता अग्नि गुरु तथा ब्राह्मणों को अग्रभाग निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेते हैं उनकी जिहवा और मुख में लोहे की सैकड़ों कीले तपाकर ठूस दी जाती है जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कथावाचक की निंदा करते हैं देवता अग्नि और गुरु के भक्तों की तथा सनातन धर्मशास्त्र की भी खिल्डियाँ उड़ाते हैं उनकी छाती कंठ जिह दांतों की संधि तालु, ओठ नासिका मस्तक तथा संपूर्ण अंगों की संधियों में आग के समान तपाई हुई तीन शाखा वाली लोहे की कीले मुदगरों से ठोकी जाती है उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है तत्पश्चात सब ओर से उनके घाँवों पर तपाया हुआ नमक छिड़क दिया जाता है फिर उस शरीर में सब और बड़ी भारी यातनाएं होती है जो पापी शिव मंदिर के पास अथवा देवता के बगीचों में मलमूत्र का त्याग करते हैं उनके लिंग और अंड को लोहे के मुदगरों से चूर कर दिया जाता है तथा आग से तपाई हुई सुइयाँ उसमें भर दी जाती है जिससे मन और इंद्रियों को महान दुख होता है जो धन रहते हुए भी तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं वे पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में गिरते हैं धने सत्ये दान न प्रयक्ष तृष्ण अतिथि चावन कालेते गृह स्रवे तस्मा दुष्कृत प्राप्य गच्छन्ति गतिशुच जो कुत्तों और गौओं को उनका भाग अर्थात बलि न देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं उनके खुले हुए मुंह में दो कीले ठोक दी जाती है यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और शबल सांवले तथा चितकबरे दो कुत्ते हैं मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ वे इस बलि को ग्रहण करें पश्चिम वायव्य दक्षिण और नैत्य दिशा में रहने वाले जो पुण्यकर्मा कौवें हैं वे मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करें इस अभिप्रथा के दो मंत्रों से क्रमशः कुत्ते और कौवें को बलि देनी चाहिए जो लोग यत्नपूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विधिवत अग्नि में आहुति दे शिव संबंधी मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करते हैं वे यमराज को नहीं देखते और स्वर्ग में जाते हैं इसलिए प्रतिदिन बलि देनी चाहिए एक चौकोर मंडप बनाकर उसे गंध आदि से विधिवत अधिवासित करे फिर ईशान कोण में धनवंतरी के लिए और पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि दे दक्षिण दिशा में यम के लिए पश्चिम दिशा में सुदक्ष के लिए और दक्षिण दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुनः पूर्व दिशा में अर्यमा को अन्न का भाग अर्पित करे द्वारदेश में धाता और विधाता के लिए बलि निवेदन करे तदनंतर कुत्तों कुत्तों के स्वामी और पक्षियों के लिए भूतल पर अन्न डाल दे। देवता पितर मनुष्य प्रेत भूत गुह्यक पक्षी कृमि और कीट ये सभी गृहस्थ से अपनी जीविका चलाते हैं स्वाहाकार स्वधाकार वसटकार तथा हंतकार ये धर्म धेनु के चार स्तन है स्वाहाकार नामक स्तन का पान देवता करते हैं स्वधा का पितर लोग वसटकार का दूसरे दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हंतकार नामक स्तन का सदा ही मनुष्य गणपान करते हैं जो मानव श्रद्धापूर्वक इस धर्म में धेनु का सदा ठीक समय पर पालन करता है वह अग्निहोत्री हो जाता है जो स्वस्थ रहते हुए भी उसका त्याग कर देता है वह अंधकारपूर्ण नरक में डूबता है इसलिए उन सबको बलि देने के पश्चात द्वार पर खड़ा हो क्षण भर अतिथि की प्रतीक्षा करें यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि या उसी गांव का निवासी पुरुष मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराए जिसके घर से अतिर्थ निराश होकर लौटता है उसे वह अपना पाप दे बल में उसका पुण्य लेकर चला जाता है